मैत्रीयूपनिषद एक चित्त ही प्रसाद निकम शुभुभ प्रसन्ना चित्वा सुखमक्षम स्नुते चित्त के शांत होने पर शुभा शुभ कर्मों का समर्थ हो जाता है तथा शांत बना मनुष्य जब जब आत्मा में लीन होता है तब तब उसे अक्षय एवं असीम आनंद की प्राप्ति होती समाशक्त यदा चित्त जंतुर्विषय गोचरम यद्यव ब्रह्मी सिया को न मुचेत बंधनात् मनुष्यों का चित्त जितना बाह्य विषय भोगों में आसक्त रहता है उतना यदि ब्रह्म में आसक्त हो जाए तो फिर बंधनों से कौन मुक्त न हो जाए अर्थात सभी मुक्त हो जाए हितपुंडिक मध्य तो भाव ये परमेश्वरम साक्षर बुद्धिवृत्त परम प्रेम गोचरम हृदय कमल के मध्य बुद्धि के समस्त कर्मों के साक्षी रूप एवं परम अनुपम प्रेम के विषयभूत परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अगोचरम मनोवाचा अवधूता प्लव सत्तामात्र प्रकाश प्रकाशम भावनातिगम यह अविनाशी परमात्मा मन एवं वाणी से नहीं जाना जा सकता यह आदि तथा अंत से रहित है यह एकमात्र सतरूपी प्रकाश से सतत प्रकाशित होता है और कल्पनातीत है अहेय मनुपादेय आसामान्य विशेषण ध्रम स्मृति गंभीर न तेजो नतमस्तम निर्विकल्प निराभासम निर्वाणम ऐसंविधम उस परमात्म तत्व को स्वीकार करने एवं छोड़ने के लिए सामान्य भाव की अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की जा सकती वह परमात्मा तो शांत स्थिर एवं गंभीर है वह प्रकाशयुक्त भी नहीं है और अंधकार रूप में फैला हुआ भी नहीं है बल्कि संकल्प संकल्परहित आभास रहित एवं मुक्त चैतन्य रूप है नित्य शुद्धो बुद्ध मुक्तस्वभाव सत्य सूक्ष्म संविभुस्वितीय आनंदाधीय पर सोहमस्मी प्रत्यक धातुनात्र वह परमात्मा नित्य शुद्ध ज्ञान स्वरूप मुक्त स्वभाव सत्य रूप सूक्ष्म सर्वत्र व्यापक और अद्वितीय है इस परमानंद सागर एवं प्रत्येक स्वरूप का धारण करने वाला मैं ही हूँ इसमें कोई संशय नहीं है आनंदम अंतर निजाम निजमाश्रिय तमाशा पिथाची मानयन आलोकयत जगदिद्रजालापत्कृेद संगम अंतकरण में प्राप्त होने वाले आनंद के आश्रित रहने वाली आशा रूपी पिथाचनी को दूर ढकेलने वाले संपूर्ण जगत को मदारी के खेल की, की भांति देखने वाले एवं असंग आसक्ति रहित रहने वाले ऐसे मेरे अंतकरण में दुखों का प्रवेश कहाँ से हो सकता है वर्णाश्रमाचार्युता मूढ़ा कर्मानुसारेण फलम लभंते वर्णादिधर्मम भी परत्यजंत स्वानंद तिप्ता पुरुषा भवंती वर्ण एवं आश्रम धर्म का पालन करने वाले अज्ञानी जन ही अपने कर्मों का फल भोगते हैं लेकिन वर्ण आदि के धर्मों को त्याग कर आत्मा में ही स्थिर रहने वाले मनुष्य अंत के आनंद से ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं वर्ण आश्रम स्वूपमाद्युक्त यतिमात्रिदेहे स्वाभिमशन्यम भूत्व सौखत में शन वर्ण एवं आश्रम के धर्म तथा वैसे ही अंग अवयोंुक्त शरीर ये सभी आदि अंत वाले होने के कारण अत्यंत कष्टप्रद प्रद है अतः पुत्र आदि के शरीरों पर मोह न रखते हुए परमानंद रूप अनंत में प्रतिष्ठित रहना चाहिए